वैश्वानरस्य राजा वैश्वान सुमत सैम राजुवनाद विचष्टे वैश्वा यतते सूर्यण वैशे से और भुगना नाम समस्त इसी से उत्पन्न हुआ है प्रसिद्ध हुआ है वैश्वा वह वैश्वानर सूर्य यदि बात आई कि वैश्वा नर से सुमतो श्या में होने का अभिप्राय क्या हो सकता है यहीं पर हम समूह में रह रहे हैं समूह के जो भी नियम हैं उसका हम पालन कर रहे हैं और दूसरी बात है हम उसमें कोई विशेषता रखते हैं यदि अधिक होता है जो उसका संचालक होता है पालक होता है व्यवस्थापक होता है में उसकी योजनाओं को तो हम उसकी दृष्टि में आते हैं उसकी दृष्टि में हर कोई नहीं आता है पूरा होता है जो ये चाहता है जन्म का जो सबसे अग्रणी होगा पूर्ति करने वाला वो उसमें प्रसिद्ध होगा होगा सबसे अधिक दुष्ट होगा उसमें पक्ष है दोष वाला दोष वाले पक्ष में तो हमारी हानि है उसमें को तो छीनेंगे वो हटा दिया जाएगा वहां से तो वो वाला पक्ष तो होगा नहीं यहां पर वाला, सहयोग वाला और उन्नति वाला आगे बढ़ने वाला यह को आचरण को व्यवहार को आगे बढ़ा रहे हैं। तो यही है उसके ज्ञान में आना यह कीट पतंग को भी कोई ऐसे कण है नहीं अधिक से अधिक जानना और हर जानते हैं जैसे कोई हुआ है हो सकता है पूरे दिन में एक बार में इसकी स्मृति आएगी एक बार एक बार बार सामने बार सामने आ रही है उसका ज्ञान अधिक बार होगा जो बार बार नहीं आता है सामने उसका ज्ञान नहीं होगा एक आध बार होगा जो अधिकतर आते रहेगा अभ्यास में टकराते रहेगा जो भी कहो सामने रहेगा वो कहलाएगा व्यवहार उसके साथ अधिक से अधिक लेने देने के रूप में करने के रूप में जो भी होगा अधिक संबंध बनाने ये है अपनी तरफ से वो कभी कभी कर देगा वो जैसे कर ही रहा है ना तो उसका तो अलग हो ही गया लेकिन हम दोनों तरफ से अगर होता है व्यवहार तो फिर अधिक बढ़ जाएगा ना अपनी तरफ से जितना करता है हम भी यदि करने लग जाए तो लेना देना अधिक हो जाएगा हम उस सपना करते हैं कुछ मांगते हैं जो भी करते हैं तो इतना भी पड़ गया ना सांसारिक वस्तुओं के लिए भी यदि हम प्रार्थना करते हैं तो उस प्रार्थना में भी क्या होगा उसका जो सहयोग है कम रहेगा, हमारी अपेक्षा नहीं है होता है सामान कुछ लेना है जैसे दर के यहाँ कुछ सामान लेना होता है तो जिसके याद देता है ना दे देना उसके सामान और जिसको बता देता है कि सामान दे देना है उसके ऊपर उसकी कोई विशेष दृष्टि नहीं होता है मुझे तो उसी से मिलना है ऐसे अवेलना नहीं करेगा ना उसको विशेष ध्यान रखना पड़ेगा व्यापार वो होना है उसका माल बिकना है बहुत अधिक से तो काम है निकट है ऐसा व्यक्ति तो मिलेगा हर कोई तो मिलता विशेष तो ध्यान देना ही देना होता है लेकिन ऐसी को उसके ऊपर उसका विशेष ध्यान नहीं जाता है ऐसे यहां की चीजें अगर हम मांगते हैं ईश्वर से, तो नौकरों को पकड़ा देगा ठीक है है दे देना इसको। नौकर उसके यही है ना सूरज चांद जो कुछ भी है ये सारे उसके नौकरी तो है ना यही से उठा लो खा लो ठीक है वो आपके ऊपर कहते हैं हमें तो तुम ही चाहिए अब उसको सोचना पड़ते है उसके संजान में आ जाना है उसके ध्यान में ज्ञान में हम अधिक से अधिक व्यक्ति के लिए यदि हमारा होने लगता है व्यवहार तो अब वो क्या होगा हमको अधिक से अधिक वो जानेगा यदि नहीं करते हैं तो ठीक है अपना चलते रहेंगे वो फिर जैसे दुष्टों को जो अपनाने के लिए होता है जो अपनाने के लिए नहीं है ध्यान वो ध्यान जैसे ध्यान रखता है वो, तो वो आ, शिकार हो जाएगा हम फिर दूसरी बात इसे कहा कि राजा वो हमारा क्या है राजा का मतलब होता है जो विशेष रूप से होता है पिता भी होता है तो पिता पिता की की रक्षा जा की रक्षा में अंतर होता है। पिता के लिए होता है बड़ी बड़ी है के लिए कि बड़ी-बड़ी जो सुरक्षाएं हैं जो हमेशाओं के लिए राजा की अपेक्षा होती है जो व्यक्तिगत रूप में हम जो राजा हमारा है अर्थात हम ऐसी सुरक्षाएं जो कर ही नहीं सकते अपने आप कि हम मनुष्यों की जो प्रवृत्ति होती है जीवन से हमारी जो आरंभिक प्रवृत्ति बनती है वो उल्टी बनती है अगर संस्कार अधिकतर उल्टे बनते हैं तो व्यवहार हमारा उल्टा रहेगा तो हम पाप तो करेंगे ही करेंगे इस कारणियों की, की जो सामूहिक प्रवृत्ति होगी वो पापात्मक होती है आगे? पता ही नहीं है मनुष्यों से अतिरिक्त जो और प्राणी है दे नहीं सकते अपने व्यवहार को उनका तो सारा व्यवहार पापात्मक है ना दुख दे करके जीनेगी उसी ढंग से, लेकिन उसकी गिनती नहीं की जाएगी मनुष्य में यदि ज्ञान असुद्ध होता है, तो होगा अगर हमारे ऊपर नियंत्रक नहीं हो व्यवस्था करने वाला नहीं कोई तो भी सुखी नहीं हो पाएंगे ना किसी को होने देंगे हमारी प्रवृत्ति को मोड़ने वाला प्रतिबंध करने वाला होता है दिल देगा बहुत दिनों के बाद करते करते ये होगा कि फिर हम इतना पाप थोड़े कर पाएंगे पशु पक्षी मनुष्यों जितना पापता है धीरे धीरे इसके ऊपर प्रतिबंध संस्कारों के कारण हो जाता है प्रतिबंध फिर शरीर धीरे धीरे प्रतिबंधित ही होगा व्यापार बौद्धिक तो शरीर के न लग जाएंगे प्रवृत्ति हमारी होगी तो वही पदार्थ तो भरेंगे ना इसमें तो वो सारा का सारा मल भरने लगेगा अब मल भरने से क्या होगा इंद्रियों का जो संचार होता है मार्ग अब वो धीरे धीरे अवरुद्ध होने लगेगा हमें जा करके क्या होगा ऐसा परिणाम उत्पन्न कर देगा ये हम वहाँ या तो होगा उस जैसे शरीर ही उतना प्रतिबंधित शरीर मिलेगा पढ़ित हो जाते हैं इनकी बुद्धि धीरे धीरे नष्ट हो जाती है सकती ना उनकी बुद्धि कुछ भी कर ले वो तो वो पहले क्या हुआ इनकी मानसिक स्थिति बिगड़ती गई और बिगड़ती यहाँ की इतनी स्थिति इनकी बन गई कि वहां बुद्धि नहीं काम करनी है फिर हमारे यहाँ भी ऐसा ही होता जाएगा जितने उल्टे करते जाएंगे शिक्षता उतनी उतनी जो मस्तिष्क होगा ना ठीक सोचने के बाद होता जाएगा इतने ने अच्छा सोच नहीं सकते विचार नहीं सकते वे भी नहीं होता है वो तो इस कारण से हमारे शरीर अधिक करना पड़ता है किसी को कम करना पड़ता है थोड़े से उसका शरीर स्वस्थ हो जाता है किसी को बहुत अधिक करना पड़ता है चीज है जिसके शरीर में बाधक तत्व तो अधिक है उसको बहुत परिश्रम करने पर निकलेगा वो और तब जाकर के उसका अंग प्रत्यंग स्वस्थ होगा और जिसकी कम है बाधक वो थोड़े से ही उसका स्वस्थ हो जाएगा तो ये अंग प्रत्यंग बाधित हो अभी तो हुआ नहीं है इस काल का तो नहीं है ना ये बचपन से बन गया ये पिछले जन्मों से हमारी जो प्रवृत्ति रही मानसिक जिस चेष्टाओं ने किया वहा मल जम जाएंगे अब तो वो शरीर का अंग अबित रहेगा तो वो विकसित नहीं होने देगा वो तो इस कारण से अब जो शरीर मिलेगा उस शरीर को हमारा सूक्ष्म जो है वो संचालित नहीं कर पाएगा मन से जो हमारी चेष्टाएं जानित मिलेगा तो मिलने से अब क्या होगा वहां कर ही नहीं पाएगी चेष्टा वो तो उस अंग से जो होना चाहिए था वो नहीं होगा नहीं होगा तो शरीर नहीं विकसित होगा और उतने स्तर के अब कर्म नहीं कर पाएंगे और वो करने से धर्म करने से फिर बैठती है इसमें कुछ होता नहीं है जो अशुद्धि रह, रह गई चल जमा हो गई ना वही इसको बाधित किए हुए है तो जब धर्माचरण करते हैं तो अशुद्धि हटती है और वो अशुद्धि जब हटती है तो प्रकृति अब जाके जुड़ती है तो उससे कहता है फिर इसका ठीक निर्माण हो जाता है अगर वो प्रकृति नई प्रक्रिया धीरे धीरे क्या करती है? हमारे शरीर को वर्तमान में भी प्रभावित करती व्यवस्था है हम तो नहीं चाहेंगे ना कि ऐसा हो जाए लेकिन इसके ऊपर हम नहीं कर सकते कुछ भी तो इस तरह से अंदर के आंतरिक रूप में और बाह्य रूप में ईश्वर के द्वारा सारी व्यवस्था होती रहती है वो व्यवस्थापक है हमारा राजा जीवन पर उसका अधिकार है हम उसकी सीमा से बाहर निकल खेतनी तो कर लेंगे उसका उल्लंघन हम नहीं कर पाएंगे तो इस तरह से क्या है वो हमारा राजा है और बताए कि कम वो क्या है सुखकारी है जो होता है अधिकतर दुखदायी होता है रुद्र राजा होगा तो बहुत अधिक को सुखी कर देगा और दुष्ट होगा तो बहुतों को दुखी कर देगा इसलिए राजा होते ये भी सुखकारी स्वभाव का होना आवश्यक है उसके गुण क्या है ईश्वर के अंदर है राजा ही है तो इससे अब ये बात निकल जाएगी यदि सुकारी है तो हमें उसके अनुकूल चलना ही चाहिए तो दुष्ट व्यवहार कर देगा दुष्टों के लिए हम कितना ही अच्छा करते रहे फिर भी चल गया कि नहीं तो ठीक है धर्मात्मा ही है तो अब हम उस नहीं होगी प्रतिफल में मिली जाएगी तो ईश्वर को अच्छा परिणाम मिली जाएगा उसका इसलिए कहा कि वो है शोभा कराने वाला है इसको सुंदर बनाता है वो सृष्टि की जिस प्रकार से उसने की कि सृष्टि अपने आप पेड़ पौधे हैं जो फालतू गए हम कितने सारे कीड़े मकोड़े सब हो जाएंगे उत्पन्न बहुत सारे भर प्रक्रिया चलती रही तो घेर लेंगे सबको जिन्हें नहीं देंगे किसी को होगा अभी थोड़े दिनों में अब शरद ऋतु आएगी सारे हम जो कीड़े मकोड़े होंगे वो भी सारे बिना शरन के मर जाएंगे फिर फिर अपना ये ठीक ठाक देगा तो ऐसी सारी व्यवस्थाएं अब सुंदर हो गई स्थिति उसकी ऐसी वर्षा के बिना भी नहीं चल सकता था गर्मी के दिनों में सारा ही रेत उठे कारण फिर क्या वो संतुलन बन गया बस वर्षा में भी ये वाला ना इसका संतुलन बन जाएगा शरद के कारण भी अब क्या होगा आगे शीत आ जाएगा शीत काल में ये बाहरी संतुलन तो खान पदार्थों में संकोच होने लगता है संकोच से क्या होता है वो दृढ़ होता है जीवन की वृद्धि हो जाएगी मतलब इसलिए जाड़ों में खाया पिया जो होता है भोजन आदि सारा शरीर में अधिक लगता है वो तो इतना नहीं लगता है बरसात का भी खाया वह शरीर में इतना नहीं लगता है पच जाता है वो बढ़ाने का कारण बनता है ना तो वो अब संतुलित हो जाएगा ऐसे पेड़ पौधे जितने होंगे फिर अंदर वो बढ़ते जाते हैं इसी कारण से फिर क्या होता है आगे जाके पतझड़ जब आता है तो पूरे ही दिख जाते हैं सुख तभी तो तो अंदर से क्या होता है शरद ऋतु तो शिशिर से आंतरिक निर्माण शुरू हो जाता है और वही चलता रहता है फिर अंदर संकोच होता रहता है तो फिर ये सारी व्यवस्था चलती रहती है तो इस व्यवस्था की कारण संसार की शुभा बनती है अच्छी अच्छी चीजें क्या है वो पविश्री श्री युक्त करने वाला है धातु विष्वम इदम विचे इसी से प्रसिद्ध इसे दूसरा पेड़ हो जाता है न बीज से बीज परंपरा दिखती है ना आगे बढ़ाने वाली तो के कारण हमको लगता है कि ये ऐसे चलता रहेगा नित्य है उत्पन्न हो जाता है ये ये उत्पन्न करना ही हम इसको मान रहे हैं ये संसार को यही बढ़ा रहा है और आ रहा है कि ये बढ़ाते ही रह जाएगा संसार रुकेगा नहीं ये संसार को बढ़ाने में कारण नहीं है संस परंपरा जो है बढ़ाने वाली ये स्वयं नित्य है लेकिन इसका निचला आधार कुछ और है ना तो ये हेतु नहीं बनाना बढ़ाने का ये जो हमने कहा ना कि ये बढ़ाएगा संसार को तो ये नहीं बढ़ा पाएगा इसको जब सब मिलता रहेगा ना दूसरे से तभी ये बढ़ाएगा लेकिन निचला ही अगर खिसक गया तो यह क्या कर लेगा जैसे पृथ्वी है विद्यमान जल अग्नि वायु ये सारे विद्यमान जब तक हैं, तब तक तो ये परंपरा काम करेगी लेकिन इनमें से एक भी अगर खिसक गया तो अब ये परंपरा काम नहीं करेगी तो इसलिए संसार को बढ़ाने में अंतिम नहीं है ये, ये तो नहीं है पर मान लो परिवर्तन आएगा ये पृथ्वी ये अनित्य है तो पृथ्वी के होने के बाद ही तो ये परंपरा शुरू होती है ना पहले तो होती नहीं है प्राणी से प्राणी होता है नैमितिक है नैमितिक होने से नीति नहीं हो सकती है जो तो नहीं चला सकती है तो इस कारण से जब हमको ये दिखता है कि संसार ऐसे चलता रहेगा उसमें रहेगा तो वहां है कि हमको ये बंद करना होगा पुल में जाना होगा जैसे मोटर चली की जो सीमा अपनी है इसकी आयु सूर्य की प्रति पर ये काम करते हैं वो नहीं रहेंगे तो ये अपने आप चले जाएंगे कारण से अब यह होता है कि ये स्वाभाविक नहीं है फिर हैगा कि ये संसार बना हुआ है लेकिन पेड़ पौधे जिस मिट्टी से बनते हैं इन दोनों की तुलना करें तो लगेगा कि ये बनती है ये तो बढ़ रहे हैं रोज बढ़ते हैं तो यहाँ फिर बुद्धि वो चक्रा रहे हैं इसलिए हमको निर्माण के लिए स्थिरता चाहिए जितने भी मनुष्य प्राणी हुए है ये सभी के सभी मिट्टी से हुए हैं ऐसी नहीं है कोई गुण क्रिया उसके अंदर नहीं होता है जो कि ऐसा बना सके ये बना देती ना पृथ्वी तो कम से कम ईंट तो बनती है ना सीधे इससे तो नहीं बनाती है ये, और इन पेड़ पौधों के बीजों की रचना तो ईट से कितनी गुनी है पता नहीं ये ईट भी अगर विकासवाद मान लें बन गई बना दी प्रकृति ने तो ईट की भी तो अपेक्षा होती है ना जैसे पत्थर की थी ऐसे क्या होता है के परमाणु में इकट्ठा होने नहीं हो सकते तो रचना गुण जो है वहां पृथ्वी को देखेंगे जब तो वहां फिर बुद्धि ठप होगी। वाला विरोध होगा इसका कि अपने आप बनता है। क्योंकि पृथ्वी में फिर ऐसे भी नहीं दिखता है गुण क्रिया लक्षण तो ये लगे कि अपने आप बनता है तो वहां तुलना करनी चाहिए फिर जाकर के पृथ्वी से यहां तो घूम गया इसको जब तक कोई सीमित नहीं आएगा इनमें तो इसके बिना ये उठ नहीं सकते पपड़ी को फाड़ देता है आएगा वो। नहीं निकल सकता ना उसका जैसे उल्टा था केलो तो उसको छेद पाता है क्या नहीं छेद पाता है ना लेकिन उसको छेद के ही तो निकला है ना वो उनके कारण संख्या के कारण वो बल धीरे धीरे बन पाया उसमें उस बल से फिर वो तोड़ पाया उसको ऐसे नहीं तोड़ सकता था वो इस तरह से किया गया उसमें संतुलित नहीं तो वो बिखर जाता ना जैसे कोई चीज इधर से बढ़ा रहे हैं और ऊपर दबाव बहुत अधिक है वो तो फैल जाएगी वहीं वो चीज हो जाएगी क्योंकि ऊपर का भार बहुत अधिक है वो उसके ऊपर नहीं जा सकती उसको लेकिन ये तो उसको बल नहीं मिलता है तो कैसे धकेलेगा वो तो और कहाँ है वहां किस कुछ तो है ही नहीं उसमें देने के लिए चाल रखा है संचालित कि ऐसे ऐसे ये बिल्कुल क्रम से ये स्वाभाविक नहीं हो सकता तो ऐसी सारी क्रियाएं ईश्वर के द्वारा होती है इसलिए संसार की जो रचना है वो ईश्वर ही करता है और किसी का विश्व क्या है ईश्वर की रचना है यही दूसरी बात कहा वैश्वा नरो सूर्य न यतते कर रहा है ऐसे इसी के साथ ईश्वर भी वही रचयता है प्रकाश करने वाला तो अच्छी चीज किसी ने बना दी तो उस अच्छी चीज के साथ निर्माता के भी तो हो जाती है ना गणना उसी में हो जाएगी तो उसका नाम हो जाएगा तो ऐसी इतनी अच्छी चीज ने बना दी चीजें हमको अच्छी दिख रही है इसका सारा निर्माता होने के साथ उसी जैसा उसका महत्व है उसे अधिक ही जबकि है अर्थ तो हो ही जाएगा महत्व इसलिए उस वस्तु के साथ ही वो क्या होता है? जाता है इस तरह से सूर्य के समान ही सूर्य के